गा मेरे मन गा बुने सपनों के मशहूर हस्तियों के साथ एक मुलाकात मन की बात मधुर गीतों के साथ तो देखिए जैसा कि हमने अपने सुनने वालों से वादा किया था कि एक बार फिर हम विनोद विप्लव साहब को लेकर उनकी खिदमत में हाजिर होंगे और गा मेरे मन गा का एक और अंक उनकी खिदमत में पेश करेंगे तो गां मेरे मन गा के इस दूसरे अंक के साथ मैं दानिश इकबाल एक बार फिर अपने सुनने वालों के साथ हूँ और मेरे साथ हैं विनोद विप्लव और जैसा कि हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि विनोद विप्लव साहब को इस बात का फख्र हासिल है इस बात का गौरव प्राप्त है कि उन्होंने मोहम्मद रफी साहब की एक बहुत ही खूबसूरत जीवनी लिखी है और आज हम लोग उसी जीवनी के बारे में बात कर रहे हैं और जाहिर सी बात है के गाने भी मोहम्मद रफी साहब के ही आपको सुनवाए जाते रहेंगे तो विनोद जी आपने अपनी किताब में लिखा है कि रफी साहब की आवाज सुनने वालों को रूहानी सुकून देती थी आपने अभी बताया भी, ये बात आप किस बुनियाद पे कहते हैं मतलब जो बेबसी होती है आदमी में तो बेबसी को मैंने एक जब बेबस हो आदमी लाचार हो जी, जी तो अगर कुछ ऐसे गीत है कुछ ऐसी चीजें हैं किताबें हैं कविताएं हैं उसको पढ़ के आदमी को राहत कुछ समय के लिए तो मुझे लगता है कि अगर कोई आदमी दुख में हो तनाव में हो तो उसको सबसे अच्छा अगर कोई सुकून दे सकता है जी संगीत संगीत सबसे बड़ी संगीत, तो, संगीत तो है और उसके बाद मोहम्मद रफी का संगीत संगीत मतलब जो जिसको पसंद करता है जी जी।, जी। तो जिन्हें पसंद है रफी साहब तो उनके लिए सबसे बड़ा सुकून देने वाला अगर कोई चीज है तो रफी साहब का गीत है जी जी अच्छा ये बताइए कि आज के दौर में भी बहुत अच्छा संगीत बनाया जा रहा है कंपोज किया जा रहा है बहुत सारे लोग गाना गा रहे हैं वो मोहम्मद रफ़ी के दौर वाली बात आज क्यों नजर नहीं आती जी असल में जो एक भावना जो उस समय के गीतों में जो अर्थ होते थे उस समय वो तो गायब है इसके बाद जो एक अंदर से जो भावना गायकों में थी जी किस तरह से पूरे तैयारी के साथ पूरा एक रिहर्सल होता था और गायक या जो भी थे उसको दिल के साथ दिल से जुड़ करके उस चीज को बना थे दिल से गाते थे दिल से माने पूरी चीजें माने लिखने का भी जो होता था लेकिन आजकल उतना है नहीं माने एक एक गीत जो है एक घंटे दो घंटे में बन जाते हैं ये दो, दो दो तीन तीन महीने चार चार महीने तक एक एक गीत के रिहर्सल चलते थे तो उसका तो फर्क पड़ेगा ही हुँ, हुँ, हुँ, साथ में वो चीज जो उसमें अंदर जो छिपी हुई होती हो थी जी, जी, वो आजकल व्यक्त करना जैसे मान ली एक गीत है वो दुनिया के रखवाले मान लीजिए अब आज के समय का कोई लिख नहीं पाएगा हो सकता लिख भी ले तो उसको कोई गाने वाला ऐसा मिलेगा नहीं जी जी, जी। और अगर गाने वाला मिल भी गया तो उसमें जो चीज़ है उसमें जो उतार चढ़ाव जो उसमें भावना है क्योंकि अब इतना जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है उसमें किसी के पास फुर्सत ही नहीं है कि वो उनको सुने ऐसा करते हैं जी एक मौका देते हैं अपने सुनने वालों को कि आपकी पसंद पर हम ये गाना ये। सुनवाते हैं और उनसे कहेंगे कि एक बार विनोद साहब की फरमाइश पे इसको डूब के सुनाया जाए तो चलिए सुना देते हैं पहले ये गाना उसके बाद हमारी और आपकी बातें इसी तरह से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 दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले सुन दर्द भरे मेरे नाले आग बनी सावन की भर का फूल बने अंगारे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 एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं गा मेरे मन गा और गा मेरे मन गाँ में आज हमारे साथ है विनोद विप्लव साहब जिनकी फरमाइश पर हमने ये गाना आपको ख़ास तौर से इसलिए सुनाया कि आप इसको डूब के सुन सकें और विनोद विप्लव साहब जो हैं मोहम्मद रफ़ी के शहदाई हैं और इनका कहना है कि मोहम्मद रफ़ी के गानों में हमको रूहानी सुकून मिलता है हमको एक आंतरिक खुशी मिलती है और हमको जीवन जीने का एक नया हौसला मिलता है अच्छा ये बताइए कि अंताक्षरी के, के आजकल बहुत सारे शोज होते हैं और बहुत सारे लोग उसमें हिस्सा लेते हैं बहुत सारे लोग उसमें गाने गाते हैं बड़े अच्छे अच्छे गाने गाते हैं मोहम्मद रफ़ी के गाने बहुत कम गाए जाते हैं जी वही क्या वजह है वही जो पहले जो बात हुई तो उस चीज़ को व्यक्त करना जैसे मान लीजिए ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या हो इसमें जो चीज़ है उसको आप कैसे स्टेज पर ला सकते हैं उस गीत में जो पूरा जो भाव छिपा हुआ है पूरा जो भावना छिपी हुई है जी जी तो इस तरह के एक तो सुनने वाले भी कम हो गए हैं ऐसे गाने वाले तो है ऐसा तो नहीं है कि उनके गाने गाना ज्यादा मुश्किल काम है जी जैसे आजकल स्टेज पे किशोर कुमार के गानों की नकल ज्यादा होते हैं रफी साहब के कुछ गीत है जिसको जो थोड़ा सा मुकेश को भी काफी कम एक समय हम जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो उसमें मुकेश खूब गाने गाए जाते थे स्टेज प्रोग्राम पे लेकिन आज धीरे धीरे कम होता गया लेकिन ये देखिए कि जो गाने की हिम्मत करता है अगर रफी साहब की गीत तो उनको जरूर सभी से सराहना मिलती है जी, जी लेकिन इतने कठिन गीत होते थे जी और सुनने के लिए भी एक उस तरह का चाहिए एक माहौल चाहिए हम्म हु, तो इसलिए भी एक काम धीरे धीरे होता गया हम्म और आज जो है वो चीज रही नहीं उस समय में जो शब्दों के अर्थ होते थे उसमें भावनाएं होती थी अभी कहना चाहे कि अब उस तरह के लिखने वाले भी मौजूद नहीं हैं उस तरह के संगीतकार भी मौजूद नहीं हैं और उस तरह के गीतकार भी मौजूद नहीं हैं गाने वाले भी मौजूद नहीं हैं और इस वजह से ऐसा नहीं हो पाता तो हम ऐसा करते हैं कि आपकी पसंद पर ये जो गाना आपने जिसका हवाला दिया ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या ये सुनवा देते हैं ताकि हमारे सुनने वालों की बात समझ में आ सके कि क्या वजह है कि ऐसे गाने आज गाना मुश्किल है क्या वजह है कि ऐसे गाने टेलीविजन के जो बहुत सारे शोज़ हो रहे हैं उनमें नहीं शामिल किए जाते समाजों की दुनिया ये दौलत रवाजों की दुनिया ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है रोह प्यासी निगाहों में दिलों में उदासी ये दुनिया है या बज बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दुनिया एक खिलाना है इंसान की हस्ती ये बस्ती है मुर्दा तरफों की बस्ती यहाँ पर तो जीवन से है मौत बस्ती ये दुनिया अगर मिल जाए तो क्या है ये दुनिया अगर मिल जाए सुख्या तो है जवानी भक्कृति हदचार बन कर जवा दे सजते है बाजार बन यहाँ प्यार होता है व्यौपार बन ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है वफा कुछ नहीं दोस्ती कुछ नहीं है ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है वफा कुछ नहीं दोस्ती कुछ नहीं है यहाँ प्यार की तर्द ही कुछ नहीं है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं गाँव मेरे मनगा और आज हमारे मेहमान हैं पत्रकार और लेखक विनोद विप्लव जो इस वक्त बिल्कुल हमारे सामने बैठे हुए हैं और उनके पास ही रखी हुई है उनकी वो किताब जो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब पर लिखी है तो विनोद जी मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में जब आपने शोध किया और आप लोगों से मिले तो आपको बहुत सी दिलचस्प बातें मालूम हुई आपको मालूम हुआ कि उनको बहुत अजीब अजीब तरह की चीज़ों के शौक़ थे कि उनको अच्छे खाने का शौक़ था उनको दूध आते के साथ ही जो एक कच्चा दूध पीने का शौक़ था और आपने अपनी किताब में जलेबियों का भी हवाला दिया है तो उसके बारे में कुछ बताइए उनको खाने में मीठी चीजें बहुत पसंद थी अक्सर जब ये बताते हैं आर डी वर्मन साहब की वे, जब रिकॉर्डिंग होती थी तो रफी साहब भिंडी बाजार से जाकर के अच्छा जलेबियां लेकर के आते हाँ, थे हैं भिंडी बाजार के हलवाई मशहूर है जी, तो वहाँ सब मिलकर फिर खाते थे जी जी इसके अलावा उनको गाड़ियों का बड़ा शौक था अच्छा जानते रहते थे किस तरह गाड़ियां हैं क्या नहीं तो अक्सर लंदन जाते थे उनके बेटे वहीं रहते थे ज्यादातर बेटे और जी चार बेटे और दो बेटी वहीं चले गए थे सेटल हो गए थे बाद में एक बेटा और एक बेटी यहाँ आ गई तो उनका काफी समय लंदन में गुजरता था तो लंदन में उस समय गाड़ियों का रंग अलग अलग, अलग तरह का तोते कलर ब्लू कलर मैंने अलग अलग, अलग, अलग रंगों रंग की गाड़िया मिल रही थी जो यहाँ नहीं होते थे यहाँ उस समय सफेद और काली इस तरह की होती थी तो लंदन गाड़ियों के हिसाब से उन्होंने अपने गाड़ी का कलर बनवा लिया जब आते थे जी जी लंदन से तो काफ़ी सामान गाड़ियों के लिए लाते थे गाड़ी के लिए अपनी गाड़ी के लिए कि भाई जैसे सीट कवर एक्सेसरीज एक्सेसरीज लेकर जी। के आते थे तो एक बार उनकी बहू ने कहा कि एक ये सब चीजें क्यों ले जा रहे हो वहां तो ये सब चीजें चलेगी नहीं हाँ। तो उन्होंने कहा बड़ा सीना तान के मतलब अपना कि देखो मेरी गाड़ी का अलग ही कलर है मतलब लगता है कि भाई रौब होना चाहिए गाड़ी ऐसी हो कि लोग देख के समझें कि हाँ गाड़ियों का एक होता है एक और किस्सा है कि उनके बेटे ने शायद हामिद जो बहुत महगी और नामी कंपनी गाड़ी होती थी जी जी, जी। बुक करवाई अच्छा तो और उन्होंने बताया तो बड़ा खुश हुए रफी साहब की अच्छा। सुन करके कि गाड़ी आ रही है मेरे लिए जी जी तो जब भी फोन करते थे तो पूछते थे कि गाड़ी का ऑर्डर दे दिया क्या अच्छा गाड़ी का ऑर्डर दिया हाथ दे दिया तो किस कलर का है <laughs> तो मेटेलिक ब्लू है हाँ। अच्छा अंदर है, अंदर का कैसा है सब ठीक ठाक होना चाहिए लगे कि हाँ गाड़ी है हाँ। तो एक बार रफी साहब गए वहाँ लंदन तो जब लौटने वाले थे तो उनके बेटे ने कहा कि गाड़ी का ऑर्डर तो दे दिया है दो तीन दिन में डिलीवरी हो जाएगी तो जब आप इंडिया वापस जाएंगे तो दो तीन दिन के बाद गाड़ी आ जाएगी तो बोले दो तीन दिन क्यों वो बोले कि आगे इसको बढ़ा दो मैं मैं साथ में ही लेके रहा मैं तीन दिन देख कर कहीं जाऊंगा अच्छा गाड़ी की जिसने डिलीवरी लेनी थी सभी लोग गए जो नई गाड़ी ली थी वो तो उनके बेटे चला रहे थे बाकी पीछे से रफ़ी साहब और उनकी बहू और मिसेज बैठ के आ रही थी मैंने पहली बार चला रहे थे लेकिन ठीक ठाक चला लिया तो जब घर पहुँचे तो रफ़ी साहब फटाफट उतरे और अपनी नई गाड़ी में जाके बैठ गए और बेटे को बोला कि चलो घूम करके आते हैं लॉन्ग ड्राइव पे चलो घूम करके आते हैं फिर शाम को जब उनके दो और बेटे आ गए तो उनको अच्छा चलो इनको भी लॉन्ग ड्राइव पे घुमा के आता हूँ जी तो इस तरह से उनको ये शौक था गाड़ियों का गाड़ियों को चलाने का और कपड़े का था ज्यादा मतलब कलरफुल वो नहीं पहनते थे सफेद सफेद कपड़े ज्यादा पहनते पैंट और बूशर्ट क्रीम कलर का या सफ़ेद ऐसा कलर का पहनते थे तो बड़ा इस तरह का था उनमें अच्छा इसके अलावा जो बैडमिंटन खेलने का उनका शौक था अच्छा अच्छा सम्मी कपूर के साथ अक्सर बैडमिंटन खेलते थे कभी नौसाद साहब के साथ खेलते थे जी जी आ, सम्मी कपूर साहब के साथ लंबा अच्छा याराना था दोनों में और काफ़ी दोनों के साथ काफ़ी गुजरे अच्छे तो एक गाना है बदन पे सितारे लपेटे हुए जी जी, जी। काफी फेमस भी हुआ और... जी शमी कपूर साहब किया गया। और आज बहुत ही सुना भी जाता है जी जी जी तो इसको सुना जाए बदन पे सितारे लपेटे हुए फिल्म ब्रह्मचारी का जरूर बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ तो न जाए जरा पास आओ तू तुझे ना बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ तू तुझे ना जाए, जरा पास आओ तू तुझे ना जाए।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 बनने संवरने का जब ही मजा कोई देखने वाला आशिक तो नहीं तो ये जलवे हुए हैं पूछते दिए कोई मिटने वाला एक का तो बदन पे सितार लपेटे हुए ओ ज्या तमन्ना किधर एफएम एम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं गा मेरे मन गा और आज हमारे मेहमान हैं विनोद विप्लव साहब जिनकी पसंद के गाने और मोहम्मद रफ़ी साहब के ख़ासतौर से वो सारे गाने हैं क्योंकि विनोद विप्लव साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब की जीवनी लिखी है जैसा कि हमने आपको बताया आज हम लोग उसी जीवनी के बारे में बात कर रहे हैं उस जीवन के बारे में बात कर रहे हैं और उस जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी पसंद के गाने भी हम आपको सुनवाते जा रहे हैं विनोद जी रफी साहब के बारे में कहा जाता है कि जब भी वो किसी अदाकार के लिए गाना गाते थे तो उस गाने को सुन के हमें मालूम हो जाता था कि उन्होंने किसके लिए ये गाना गाया है जी जी। अच्छा ये जो कला थी ये बात के गायकों तक नहीं आ पाई तो क्या वजह है कि ये काम उन्होंने बहुत आसानी से कर लिया आज के जैसे गायक हैं उनके किसी गाने को सुन के आप ये नहीं बता सकते हैं कि किसके ऊपर पिक्चराइज किया गया होगा जी तो इसकी क्या वजह है ये तो खासियत रफी साहब में थी कि उनके गीत को सुन के आप आपको पता चल जाता था कि किस कलाकार पे जी जी पिक्चराइज किया गया है तो एक वाकया में सम्मी साहब के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि उनमें काफ़ी यारी थी जी जी और सम्मी कपूर साहब जब भी रफी साहब रिकॉर्डिंग करते थे उनके गीतों के लिए तो जाते थे अक्सर मौजूद रहते थे रिकॉर्डिंग में और कहते थे कि रफी साहब मैं इसलिए रहता हूँ कि आप जिस तरह से गाएंगे उसी तरह से मैं पर्दे पर फिल्म में एक्टिंग करूंगा। क्या बात है मैंने एक एक्टिंग एक का भी शुरुआत उनके गीतों में केवल गीत नहीं होते थे एक आवाज़ नहीं होती थी बल्कि एक एक्टिंग एक भी होती थी और बहुत से गीत जो हैं रफी साहब को पता नहीं होता था किस पे फिल्म आया जाएगा लेकिन इसके बाद भी जो गीत किस तरह से गीत को गाते थे कि लगता था एक्टिंग उसी तरह होनी चाहिए जो भी अभिनेता उस पर एक्टिंग करते थे तो उनको लगता था कि इसी तरह से एक्टिंग ही होनी चाहिए जी जी जी तो एक वाक्य सम्मी कपूर साहब का है कि तारीफ़ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया है जी जी जी कश्मीर की कली का बहुत मशहूर गाना मशहूरैर जी जी के संगीत निर्सन में तो सम्मी कपूर साहब का था कि इसको इस तरह से गाया जाए कि तारीफ कई बार दोहराया जाए मतलब तारीफ शब्द जो है अच्छा तो ओपी ने नैयर साहब कहना था नहीं ऐसा होने पे गीत जो है वो उसमें बोरियत हो जाएगी जी तो रफी साहब ने बोला ऐसा मैं समझ गया ए, क्या कह रहे हैं, जी जी। क्या रहे हैं? <laughs> तो मैं उसी तरह से गाता हूं अच्छा तो रफ़ी साहब ने जैसे गाया आप पता ही हैं तारीफ को एक अलग तरह से जी जी जी तो बाद में जब गीत रिलीज हुआ तो इतना हिट हुआ तो बाद में ओ पी नैयर साहब ने शमी कपूर साहब को बोला कि तुमने जो सुझाव दिया था उसके कारण ही गीत जो है इतना आज मशहूर हो गया तो उन्होंने कहा नहीं मेरे सुझाव कारण नहीं तो रफी साहब ने इस तरह से गाया है जी जी जी की ये तो उनकी गाने की खासियत है जिसके कारण गीत इतना पॉपुलर हुआ है तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो आपने बताया कि इस गाने में जो सबसे अहम शब्द है वो है तारीफ और तारीफ को किस तरह से उन्होंने उसकी अदायगी की है तो तारीफ की तारीफ को समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि ये गीत पहले अपने सुनने वालों को सुनवा देते हैं उसके बाद हमारी आपकी बातें इसी तरह से गाती है ये चांद रोशन कहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील नीली आंखें कोई राज है इनमें कहरा तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया एक चीज कयामत भी है लोगों से सुना करते थे तुम्हें देख के मैंने माना वो ठीक कहा करते थे वो ठीक कहा करते थे चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू सौ बार संभाल दिल को पर होकर बेकाबू तारीफ करूं क्या उसके जिसने तुम्हें बनाया ये चांद सा रोशन चेहरा सुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सुनी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करो क्या उसके जिसने तुम्हें बनाया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 मशहूर हस्तियों के साथ एक मुलाकात मन की बात मधुर गीतों के साथ